आक्रांता भूरी भारेण भूमि दृप्त नृप्याज दैत्यानी क्षता आक्रांता भूरी भारेण ब्रह्माण शरण ययऊ परीक्षित वो समय था जिस समय लाखों लाखों दैत्यों ने बड़े अभिमानी मदमत्त राजाओं के रूप में प्रकट होकर अपने भार से पृथ्वी को एकदम आक्रांत कर पृथ्वी कहा कहती है आगे कहेगी कि मुझको और बोझ नहीं लगता मुझको तो ये जो विषयी जीव हैं पापी जीव ये जब आकर के मेरे पर रहने लगते हैं तो मैं दब जाती हूँ घबरा जाती हूँ मेरे पर आदमी कितने ही रहे कितना ही बोझ रहे मुझे बोझ नहीं लगता और ये भारी भार तो ये भूमि जितने दित्य नहीं सता हजारों लाखों लाखों, हजार लाख हजारों लाख हजारों लाख दैत्यों ने जब पृथ्वी में वृक्ष घमंड में भरे हुए राजाओं के रूप में प्रकट होकर जन्म लेकर और पृथ्वी को अत्यंत दबा दिया तब पृथ्वी बड़ी दुखी हो गई अब क्या करे पृथ्वी बिचारी पृथ्वी ने दुखी होकर और सोचा कि अब तो शर्ण में जा कौन बचावे तो सृष्टि का उत्पादन करने वाले ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी से संबंध रहता है जितने दायित्व को वरदान देने वाले ब्रह्मा जी होते हैं तो ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी के शरण में ये गई तो कैसे गई लोग कहते हैं बोले मैं, मैं आपकी गाय हूं गाय जो है करुणा की मूर्ति है गाय का स्वरूप है ये करुणा की मूर्ति है तो गौरभूत्वाश्रमुखी खिन्ना क्रंदी करुणम विभोपस्थितांत के तस्मै व्यसनम स्वमोचता गाय के गाय का रूप धारण किया पृथ्वी तो गाय भी कैसी बड़ी दुबली पतली गाय से अत्यंत कृष्ण हो गया और आंखों से आंसू की धारा बह रही गाय के चाहू तो कसाई कसाई जो हो गाय को मारने को तैयार पृथ्वी तो पर तो पाप बढ़ाने को तैयार तो गाय जो है बिचारी बड़ी दुबली पतली गाय बनी और रोने लगी कर्ण स्वर से रमाने लगी गाय जब विपत्ति में पड़ती है तो ऐसी कर्ण, कर्ण स्वर में रोती है ऐसी आवाज निकलती है कि सुनने वाले भी भ्रमित हो जाते हैं तो गाय बिचारी दुबली पतली गाय आंखों से आंसू की धारा बह रही और चंद खिन्न खिन्ना और कृंदन सी रभा रोती हुई गाय ब्रह्मा जी के पास पहुंची ब्रह्मा जी ने कहा भाई क्यों आई पहचान लिया क्या बात है तो उसने अपनी कहानी सुनाई बोले महाराज ये दशा मेरी हो गई। ब्रह्मा तदुपधारी आठ तो दैव तथा सह जगाम ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये एक क्रम है देवी क्रम आया है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं शिकायत लेकर ब्रह्मा जी ले जाते हैं शंकर जी के पास और शंकर जी लेकर विष्णु भगवान के पास पहुंचते पहुँचते कब जाकर के मामला तय होता है उपाय वो बताते हैं तो जाते है, प्रोसेस जाने का यह है कि पहले ब्रह्मा के पास जाएं, ब्रह्मा से विष्णु जी के पास ये शंकर जी के पास तो जब ये शंकर ब्रह्मा जी के पास गए पहुंचे तो बड़ी शान सहानुभूति के साथ धीरज के साथ ब्रह्मा जी ने सब बात सुनी दुखी की बात सुन लेना ये भी बहुत बड़ा एक अच्छा स्वभाव दुखी की बात लोग नहीं सुनना चाहते हैं, और उनकी बात तो सुन लेते हैं पर दुखी के बात सुनने में का अवसर नहीं मिलता लोगों को तो ब्रह्मा जी ने बड़ी दुखिया गाय पृथ्वी मैया तो इसकी बात सुनी बड़ी सहानुभूति के साथ पूछ पूछ करके फिर बोले कि अब एक काम करो देवताओं को साथ नहीं चले शंकर जी के पास तो शंकर जी के पास गए देवताओं को लेकर के फिर कहा जब तुम तो आगे हो जाओ गाय से और शंकर जी और हम ये सब देवता अब चलते हैं क्षीर पयो निग क्षीर सागर के तट पर जाकर के भगवान को पुकारें तो गैया के साथ गैया को पृथ्वी को साथ लेकर करके शंकर जी और देवताओं के साथ ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर गए तत्र गगन्नाथम देवदेव वर्षा खतम पुरुष पुरुष सूक्त उपतस्थे भगवान देवदेव है देव। देवताओं के भी देवता हैं देवताओं के भी आराध्य हैं और वे अपने भक्तों की सारी कामना पूर्ण करने वाले हैं सारे क्लेशों का हरण करने वाले हैं जगन्नाथ हैं जगत के एकमात्र वे स्वामी हैं तो क्षीर सागर के तट पर गए जाकर के उन्होंने पुरुष सूक्त के द्वारा सर्वांतरिया सर्व चक्षु भगवान जो है उनकी स्तुति की और समाता तो स्तुति करते करते ब्रह्मा जी के समाज लग गई, स्तुति करते करते ब्रह्मा जी की समाज लग गई समाज, लग समाज लगी एक चित्त हो गया भगवान के साथ चित्त उनका जुड़ गया इतने में सुना उन्होंने कि आकाश में से एक आवाज आ रही गरम समाधु हो समीरताम अनुवाद गुषी में ता ता भाई समाज व्यवस्था में आकाशवाणी हुई कि देवताओं हमने भगवान की बात सुनी है आकाशवाणी कहती है कि हमने भगवान की बात सुनी है और अब तुम लोगों को मैं सुना रही हूँ तुम लोग भी मेरे द्वारा इसको सुन लो फिर वैसा ही करो लेकिन जो कुछ मैं कह रही हूँ वैसा करना जल्दी से जल्दी माँ चरम देर न करना इसमें पूरे पुंसाधित धराजरो भवद ऋण्यता सुर्याश्वरेश्वर स्वाल शक्त क्षतेश्वरी यदोवी बोले तुम लोग आए हो तुम्हारा तो आना ठीक ही है पर ये पृथ्वी के कष्ट का पता भगवान को पहले से है वे सब जानते हैं वे सारे ईश्वरों के ईश्वर ईश्वरेश्वर ईश्वरों इश्वर, के ईश्वर हैं तो वे अवतार लेंगे तो वे आएंगे और वे अपनी काल शक्ति के द्वारा अवतार लेकर पृथ्वी का भार भारण करने को आए उसके पहले पहले तुम लोग जाओ और जाकर के यदुकुल में जन्म ले लो सब देवता जाएं और जाकर के यदुकुल में सबके सब जन्म ले ले और वहां भगवान की लीला में पार्षद बन करके सहयोग दें देवताओं के लिए भी सेवा बताए कि तुम लोग जाओ और ये भगवान जो है ये पहले वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्य तत्प्रियाम संभवंत सुरस्क्रिय वसुदेव जी के घर में स्वयं भगवान पुरुषोत्तम परात्पर भगवान जो है ये प्रकट होंगे और संभवंत सुरस् तत्प्रियाम जनिष्य तत्प्रिया वो कहते हैं कि राजा के साथ अवतीर्ण होंगे ये संकेत किया राधा के साथ भगवान वहां पर अवतीर्ण होंगे इसलिए राधा की सेवा भी तब प्रियार्थम उनकी जो प्रिया राधिका है उनकी सेवा के लिए देव, देवांगनाएं भी जाएं देवांगनाएं जाएं जो उनकी जो प्रियतमा है प्रिया राधा जी उनकी सेवा के लिए देवांगनाएं जाकर के जन्म ग्रहण करें ये गोपियों में बहुत सी देवांगनाएं थी देवांगनाएं थी श्रुतियों की रिचाएं थी ऋषि मुनि थे ये सब तो इन देवकन्याओं से कहा देवांगनाओं से कि तुम लोग भी जाओ सुरस प्रिय हो तो तत्प्रियार्थम उनकी प्रिया की सेवा के लिए उनके उनकी सेवा के लिए उनकी प्रिया की सेवा के लिए तुम लोग भी सब जाओ वा, और वासुदेव कला अन सत्य भगवत स्वराज अग्रतव तो भविता देवो हरि प्रीति की और जो अनंत भगवान शेषनाग हैं जो इनके भाई बनते हैं अब कि बड़े भाई बनते जाए तो ये स्वयं प्रकाश जो भगवान शेष हैं अनंत और जो भगवान की कला है और कला होने के कारण ही जो अनंत है, अनंत का अर्थ यह जिसका लंतन हो अंत का अंश अनंत का अंश भी अनंत होता है ऐसे जो नित्य अनंत हैं भगवान शेख और जिनके हजार श्रीमुख हैं राशि मुख इसीलिए रखते हैं कि एक श्रीमुख से भगवान का गुणगान करने में उनको मजा नहीं आता उन्होंने मांग के हजार मुंह हजार मुंह राजा जी ने तो कहा कि ए, अरे हजार से क्या होता करोड़ मुंह हो तब कहीं कृष्ण का नाम लेने का आनंद आवे अब एक मुख से क्या हो तो शेष जी ने हजार मुख अपने लिए बुरा लगता ना एक हजार मुंह हो तो कितना बुरा लगता है पर वो कितना अच्छा हजार मुंहों से भगवान का गुणगान करते करते भी न थकें पूजन के हजार मुंह हैं, वे भगवान अनंत भी आकाशवाणी कहती है देवताओं का प्रिय कार्य करने के लिए और अग्र तो उनके बड़े भाई बनकर पहले से पहले तो पहले चले जाए पहले चले जाए पहले चले जाए आगे जा करके और भगवान की लीला के अभिनय के लिए तैयारी कर। विष्णु और माया भगवती यहां संोत जगत आदिष्टा प्रभुनाशन कार्या संभविष्य योगमाया बिना काम नहीं होता <coughs> भगवान की जो योग माया है अत्यंत ऐश्वर्यमय योगमाया भगवान की जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है तो भगवान की आज्ञा से ये योग माया भी अंश रूप में जाएंगी वहां पर अवतार लेंगी और तो ये भगवान की लीला का कार्य संपन्न कराने में सहायता करेंगे कल मौका लगेगा तो बताएंगे कि इसमें, इसमें श्री कृष्ण के स्वयं भगवान श्रीकृष्ण के प्रकट होने का भी इसमें संकेत है तो इस प्रकार से आकाशवाणी हुई तो सुखदेव जी कहते हैं कि इत्यादि श्याम गणान प्रजापति प्रतिर्भु आश्वासित महीम वीरभि स्वधाम परम ये जी कहते हैं कि परीक्षित ये प्रजापति पति, पति प्रजापतियों के जो स्वामी हैं भगवान ब्रह्मा जी उन्होंने देवताओं को आकाशवाणी सुनकर ये आज्ञा दी कि अब तुम लोग जाओ ये आकाशवाणी हुई है और पृथ्वी से भी कहा धड़स बंधाया पृथ्वी को आश्वासन दिया आश्वासन महीम पृथ्वी को कहा कि अब तुम डरो नहीं अब तुम्हारा भार बहुत जल्दी उतर जाएगा और यूं कह करके इन सबको भेजा और आप अपने परम धाम को स्वधाम को गए सूरसेनो यदुपतन मथुरा माघ माथुरान सूरसेनाशयान से दूजे पुरा एक राजा थे ये दुवंशियों में उनका नाम था सूरसेन वे मथुरापुरी में रह करके ये माथुर मंडल और सूरसेन मंडल इन दोनों का शासन किया करते है? उसी समय से राजधानी तथा साव यादव भू भोजाम उसी समय से मथुरा ही सारे यदियों की राजाओं की राजधानी हो गई थी म, कौन सी मथुरा मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि ही ये मथुरा की महिमा कहती साथ है मथुरा में भगवान श्री जो हरि हैं ये सदा रहते हैं मथुरा में भगवान जो हैं ये नित्य विराजित रहते हैं नित्यम सन्नी तो हरी भगवान के द्वारा ये नित्य संभूषित रहे थे नित्य राज रहते थे भगवान इसमें ऐसी मथुरा तो उस वो मथुरा उनकी राजधानी हो गई थी तो कदचित छोरी वसुदेव कृतुद्व देव क्या सूर्य या सार्धम प्रयाणी रथम आरूवम तो मथुरा में ये सब रहते थे तो सूर्य जी के पुत्र थे वसुदेव जी वो उनका देवकी के साथ ब्याह हुआ और देवकी के साथ ब्याह करने के बाद वो रथ पर सवार हुए अपने घर जाने के लिए तो उग्रसेन सूतक कंस वसुप्रीत गिर सया रश्मीन हयानाम नाम जगरा है रघुकुमई सतईव्रता चली सवारी अब तो पीछे पीछे बहुत से रथ थे सैकड़ों रथ सोरे के बने हुए सब रथ दायजे में दिया और बारात में आए सब को सब रथ चले और ये लगती थी चचेरी बहन कंस जी की चचेरी बहन तो कंस ने सोचा कि बहन जा रही है बड़ा स्नेह उपजा मन तो कहा भई भाई सार्थिका तुम तो मर जाओ बहन के तो घोड़े हम आकहेंगे तो हटा दिया से उस सार्थिक घोड़ों के लगाम हाथ में लेकर रथ हाकने के लिए कंस बैठ गया इसलिए कि बहन बड़ी राजी होगी कि देखो भाई कर रहा है तो देवकी को प्रसन्न करने के लिए शसुप्रीत की ऋर्षयाहा देवकी को प्रसन्न करने के लिए बहन को राजी करने के लिए कंस बड़े स्नेह से उस स्वयं रथ हाँकने लगा तो देवकी के जो पिता थे देवक उनका बड़ा स्नेह था अपनी पुत्री पर बड़ा दहेज दिया था चतुशत पारिव गजानाम दासी दासना दासीनाम देश के सबल कृते दुहिते देवक प्रादा देवक बरबद्ध सुमंगलम शंख पुरा से मेर उद हुए कहा कि भाई इस प्रकार से बड़ा सुनीह था तो कन्या की बिदाई के समय और उन्होंने सोने के हारों से सजे हुए 400 हाथी दिए 15,000 घोड़े दिए और 1800 रथ दिए और सुंदर सुन्दर वस्त्राभूषणों से विभूषित दो सो दासी दी और चारों तरफ मंगलगान होने लगे बाजे बजने लगे शंख बजे तुरही बजी मृदंग बजे धुधुधिया बजी विदाई के समय और ये सब जाने लगे प्रयाण प्रक्रम तावत बरबधू सुमंगलम ये सब जाने लगे उस समय अब कंस हाक रहा और वो रस जा रहा तो पथ प्र ग्रहणम कंस मास्या शरीर वाक हास्या स्वामु गर्भु बुधा आकाशवाणी कंस हाथ में घोड़े के लगाम लिये हाँक रहा था इतने में आकाशवाणी बोली अरे मूर्ख आकाशवाणी हुई अरे मूर्ख तू जिसको रख में बैठा के लिए जा रहा है उसका आठवां गर्भ आठवें गर्भ का संतान तुझे मार देगा अब महाराज कहां तो बड़ा स्नेह था मन में बहन को रथ से बैठा के हांक रहा था तो कहते हैं कि जो विषयी लोग होते हैं इनका स्नेह उनके स्वार्थ में बाधा नहीं आती तभी तक रहता है क्योंकि इनका सारा स्नेह जो है वो स्वार्थमय होता है यहाँ बड़ाई मिलती है ना कि देखो कंस कैसा महात्मा है कितना प्रेमी है कि अपनी बहन का रक्षा कर रहा है बहन से प्रेम थोड़ा ही था वो तो बड़ाई सुनने की अभिलाषा थी विषय था मन में तो जो, जो आकाशवाणी सुनी कि आठवीं संतान तुझे मार देगी सखलक पापू भोजा नाम कुल पानसना भगनी हंतु आरब खड़ग पानी कचे गृह बदल गया सारा का सारा स्वांग उस समय बड़ा पापी था कृष्ण प्रकंश बड़ा पापी था पापु बड़ा पापी था और उसके दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी बड़ा खल था बड़ा दुष्ट था मानो वो भोज वंश का कलंक ही था एक तरह से राक्षस था तो आकाशवाणी जहां सुनी वहां उसका सारा स्नेह बह गया जरा सी भी उसने बात नहीं सोची कि भाई आगे चल के देख लेंगे अभी तो काम नहीं नि... निभाओ इसको घर तो पहुंचा दो फिर देख लेंगे इतना भी नहीं सोचा चट उसने तलवार खींच ली मैम से तलवार खींच ली खड़ग पाई और पीछे मुड़ करके बहन की चोटी पकड़ ली तो पहुंचाने जा रहा था का अपने मरने की बात सुनते ही तलवार खींचकर चोटी पकड़ ली उसने बहन की उस समय जो अपने पति के साथ विवाह करके जा रही थी बहन उस बहन की उसने चोटी पकड़ ली तलवार खींच ली डराने के लिए नहीं हंतुम आरब मारने के लिए मार डालूंगा तैयार हो गया मारने के लिए शर्म भी नहीं आई तम जुगुप्सित करमाना मिशनसम निरपत्रपम बड़ा निर्लज सभ्यता भी नहीं सामने उसके जलासी आई कि भाई अभी तो न मारो अकेले में फिर मार मार देंगे इस समय तो पर वो तो आवेश आ गया उसको जहां स्वार्थ में उसको बाधा आती दिखाई दी कि कंस का मन उछट गया कंस ने कहा राम राम राम इसको तो एक मिनट भी जीवित नहीं रखना अभी मां डालना चोटी ली और इतना इतना क्रूर और इतना निर्लज हो गया माने जो बहुत पाप करता है ना जो काम करता है उसके करते करते शंका निकल जाती है तो नमालूम कितनी स्त्रियों को अब तक ये मार चुका था कंस, न मालूम कितने खून कर चुका था कितनी बदमाशी कर चुका था तो ये करते करते इन सब बातों में ये निर्लज हो गया था जब तक पाप करते शर्म आती है तब तक कुछ बचता है आदमी पाप से पर जब खुलकर पाप करता है तब तो वो पापमय बन जाता है तो ये खुलकर पाप करने वाला महापापी रहा कंस दुष्ट तो निर्लज हो गया तो इसने जब मारने की तैयारी की वसुदेव जी काट गए वसुदेव जी थे बुद्धिमान वसुदेव जी ने सोचा कि इसके हाथ में है तलवार अब ये लड़ाई करने की बात भी सोचेंगे तो ये तलवार पहले मारी देगा देवकी तो मरी जाएगी फिर चाहे इसको मारो देवकी के मरने के बाद चाहे बदला लो मारो उस तो कोई लाभ होगा नहीं तो देवकी के मरने से पहले पहले ही बुद्धिमानी से समय देख करके एक बार रक्षा कर ली जाए बचा लिया जाए फिर देखेंगे तो उनके लिए कहा वसुदेव महाभाग महाभाग